प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा धर्म पालन के लिए क्या कोई विशेष वेश धारण करना आवश्यक है समाधान धर्म के लिए शास्त्राज्ञा का पालन जरूरी है वेश तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ कुछ न कुछ रहेगा ही पर वेश धर्म का द्योतक नहीं है सच्चाई से धर्म का पालन करना ही महत्वपूर्ण है जिज्ञासा यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार का महत्व क्या है इस संस्कार के समय गायत्री मंत्र का ही उपदेश क्यों करते हैं समाधान बहुत सी बातें ऐसी है जिन्हें हम शास्त्र से ही जान सकते हैं बुद्धि से नहीं जैसे स्वर्गलोक ईश्वर पितृलोक आदि के अस्तित्व के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है स्वर्ग प्राप्ति का यह साधन है पितरों को प्रसन्न करने का अमूक साधन है इन सब बातों को शास्त्र ही बताता है अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र जो भी से आप प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते उसी को शास्त्र बताता है पैसा कमाने के लिए या जगत के भोग प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पशु पक्षी भी अपने अपने व्यवहार में प्रत्यक्ष और अनुमान के से सारे काम देते हैं पर यदि आप मनुष्यों ने से ऊपर उठना चाहते हैं देवता बनना चाहते हैं या उससे भी ऊपर आत्मज्ञान की इच्छा रखते हैं तो ये सब बिना शास्त्र के संभव नहीं है कोई यदि कहे कि एकादशी को ही उपवास क्यों करें किसी भी दिन कर सकते हैं तो यह बात ठीक नहीं शास्त्र के अनुसार व्रत करोगे तभी उसका अदृष्ट बनेगा विशेष फल होगा इसी प्रकार शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का बालक पाँच वर्ष का हो जाए तो उसे विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज देना चाहिए उसका उपनयन संस्कार करा देना चाहिए पाँच वर्ष में संभव न हो तो आठवें वर्ष में, में भेज दे और यदि सोलह वर्ष तक नहीं भेजा तो उस बालक का ब्राह्मणत्व ही समाप्त हो जाएगा उसकी व्रात्य संज्ञा हो जाएगी किसी शास्त्रीय कर्म में उसका अधिकार नहीं रहेगा ऐसा शास्त्र कहता है इस बात को तुम प्रत्यक्ष या अनुमान से कैसे जानोगे इसी प्रकार शास्त्र बताता है कि क्षत्रिय बालक का बीस वर्ष की आयु तक उपनयन नहीं हुआ तो वह व्रात्य कहलाएगा और वैसे बालक का 24 वर्ष की आयु तक उपनयन न होने पर उसकी व्राप्त संज्ञा हो जाती है प्राचीन काल में बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था वहाँ गुरु उसका एक संस्कार करता था उसी का नाम है यज्ञोपवी संस्कार इस संस्कार में बालक को विधि पूर्वक सूत्र जनयु धारण कराया जाता था उसके बाद उसे नित्य कर्म संधोपासना आदि करना सिखाया जाता था और साथ ही गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था यज्ञोपवीत बनाने की भी एक विधि होती है उसे बनाने के लिए छियानबे चावा अंगुल का शुद्ध सूत से बना एक त्रिवित धागा लिया जाता है वह धागा सूत को तकलियों से काटकर कुमारी कुआवारी कन्या बनाती है छिहत्तर चावा का धागा इस बात का प्रतीक होता है कि चारों वेदों का अधिकार इस बालक को प्राप्त हो गया वेद में अस्सी हजार मंत्र कर्म विषयक सोलह हजार मंत्र उपासना विषयक तथा चार हजार मंत्र तत्व ज्ञान विषयक है कर्म और उपासना संबंधी सभी छियानवे हजार मंत्रों का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है यही इस धागे का वैज्ञानिक महत्व है फिर वह बालक गुरुकुल में ही रहकर गुरुसेवा वेदाध्यन और गायत्री मंत्र का जप करता था गायत्री उपासना एक सार्वभौम उपासना है एक व्यक्ति गायत्री जब करता है पर उसका प्रभाव समष्टि पर पड़ता है न धीय प्रचोदयाद यहाँ बहुवचन है इसका तात्पर्य है हे परमात्मा हम सभी की बुद्धिवृत्तियों को सन्मार्ग में प्रेरित करो आपने पूछा कि दूसरा मंत्र क्यों नहीं देते अरे शास्त्र गायत्री की महिमा बताता है शास्त्र पढ़ो तो मालूम पड़े कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई संपूर्ण वेदों का सार गायत्री है और ऐसा शास्त्र में कहा गया है इसे वेद माता भी कहते हैं विद्यार्थी के लिए इसके समान लाभदायक दूसरी उपासना नहीं है यह बुद्धि को शुद्ध करती है यदि व्यक्ति की बुद्धि ही शुद्ध नहीं है तो उसका सब कुछ व्यर्थ है बुद्धि नासात प्रणस्ती थी गीता में भगवान ने भी कह दिया कि व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो गई तो वह पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएगा उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा बालक यदि गायत्री उपासना करता है तो उसकी बुद्धि मर्यादित रहेगी न्यायुक्त रहेगी अतः गायत्री का जीवन में बड़ा महत्व है